Satki Acharya ji today i should prepare to invite your views on the issue of vanity and fear to me sir, this issue also appears to be valuable to be analyzed as i have been given understanding sir immaturity brings vanity vanity brings pride pride and views differing from their time space and condition and providing definitions according to the field of activity sir as i understand there have been subjective as well as objective approaches sir in spite of that there have been two school of thoughts the one which maintained that it is a creativity and inner ethics means a kind of renunciation free from pair of opposites and is a state of stony genius transformation in last uti and tut the other view was in favor of charitable attitudes as well as limited positions but as i understand sir duration of time factor has brought inward poverty and pervasiveness as well as outward cults and controversies could i be favored with your views on this aspect of life सरलता को सरल नहीं, कठिन सरलता तो बहुत सरल बात है लेकिन समझना कठिन है। और कठिन इसलिए है कि हम कोई भी सरल नहीं है हम बहुत कठिन हो गए हम सब इतने कठिन हो गए हैं सरलता को पाना सबसे ज्यादा कठिन बात मालूम होता है आदमी इतना जटिल और उलझा हुआ है कि उसे और जटिल और उलझा होना तो सरल मालूम बढ़ता है उलझाओं छोड़ देने सरल हो जाना कठिन है लेकिन सरल होने के आनंद की एक प्यास भी उस खेत के भीतर सरल हुए बिना कोई आनंदित भी नहीं होता और सरल हुए बिना कोई सुंदर भी नहीं होता सरल हुए बिना स्वस्थ होना भी असंभव हो है जितनी, जटिलता है, है, है। जितनी पर जटिलता है उतनी बीमारी है उतना स्वास्थ्य जितनी चित्त पर जटिलता है उतनी क्रूचता है अगली महत्व और जितना चित्त जटिल जट जट जट जट हो जाता है उतना ही चित्त को जानने में असमर्थ हो जाता जटिल चित्त प्रेम भी नहीं करता क्योंकि जटिल चित्त अपने में इतना विशाल होता है कि तो दूसरे को देख भी नहीं पाता प्रेम करना बहुत दूर प्रेम करने के लिए इतना सरल चितरल कि मैं मिथि जाऊँ मैं हूँ मेरा होना भी एक जटिलता है और जब चित्त इतना सरल होता है कि मैं भी नहीं रहता मौजूद तो जैसे झील बिना लहर की शांत हो गई है ऐसी शांत झील में ही प्रेम के अंकुरन होते क्योंकि तब मैं दूसरे को देख पाता हूँ जान पाता हूँ पहचान पाता हूँ दूसरे में प्रवेश कर पाता हूँ दूसरे के साथ एक हो पाता हूँ तो जो व्यक्ति सरल नहीं है वो न तो प्रेम को उपलब्ध होगा न सत्य को उपलब्ध होगा न सौंदर्य को न स्वास्थ्य को और अगर इतनी चीजें नहीं मिल पाए तो जीवन विमृत्यु हो गया फिर जीवन में कोई है और हम जितने जितने होते गए हैं जीवन उतना ही अर्थहीन मालूम होने लगे अर्थ खो गया है मीनिंग खो गया क्योंकि अर्थ हो सकता था इन्हीं सारी दिशाओं में प्रेम के बिना कोई आदमी कैसे सार्थक जीवन अनुभव कर सकता है जैसे किसी फूल में सुवास है ऐसे जीवन में प्रेम है और फूल अगर बिना सुवास के रह जाए तो फूल ही नहीं बन पाए जैसे किसी दिए का जलना है ऐसा जीवन में और कोई दिया अंजला रह जाए तो वो दिया ही नहीं ऐसे ही अगर प्रेम की ज्योति प्रकट न हो पाए तो कोई व्यक्ति जीवन के अर्थ को अनहोने नहीं कर पाता वो जीवित ही नहीं प्रेम जीवन देता जटिल होने के कारण सब खो गया सिर्फ जटिलता हाथ में रह गई और जटिलता जब बढ़ती चली जाती है तो अंततः विक्षिप्त और मेडनेस में परिणत होती है असल में पागल और हमारे सामान्य आदमी के बीच कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है जटिलता की डिग्री का फर्क पागल और भी जटिल होता है सामान्य जिसे हम आदमी कहते हैं नॉर्मल जिसे कहते हैं उसकी जटिलता भी काफी है लेकिन अभी इतनी नहीं है की हम उससे पागल कह सके अभी जटिलता उससे भीतर है वो दबाए हुए हैं और बाहर सरल होने की चेष्टा में लगा हुआ है। यह जटिलता इतनी ही जितने से कि समाज का काम चल जाता है कोई जटिल नहीं करती लेकिन एक एक पागल को लिए बैठा है और कोई भी आदमी किसी भी क्षण पागल हो सकता है जटिलता का अंतिम फल विक्षिप्तता है और सरलता का अंतिम फल विमुक्ति है और दो ही गतियां यह तो आदमी विक्षिप्त होगा और यह विमुक्त होगा या तो इतना जटिल हो जाएगा कि पागल हो जाएगा या इतना सरल हो जाएगा कि परमात्मा के साथ एक हो जाएगा, परिपूर्ण स्वस्थ हो जाएगा परिपूर्ण स्वस्थ होना विमुक्ति है और परिपूर्ण अस्वस्थ हो जाना विक्षिप्त है और ये दो विकल्प हैं। और इनकी जो यात्रा है वो सरलता और जटिलता के मार्गों से चूरी होती है इसलिए गहरे में हमारे भीतर प्यास तो है सरल होने की लेकिन कैसे सरल हो ये सवाल निरंतर से आदमी के सामने रहा कैसे सरल हो? और जटिल लोगों को जो सबसे सीधी बात दिखाई पड़ी है वो ये कि आदमी बाहर से सरलता का आवरण ओढ़ ले वस्त्र कम रखे मकान छोटा हो या बिना मकान के हो जाए पत्नी बच्चे छोड़ दे धन न रखे पास में अपरिग्रही हो जाए रिलेशन कर दे जितनी चीजें है उनको छोड़ दे तो सरल हो जाएगा जो बात जिन लोगों के मन में भी उठी तो वो प्रश्न को समझ नहीं पाए आदमी चीजों के कारण जटिल नहीं है जटिल होने के कारण उसने चीजें इकट्ठी कर ली चीजें मूल बात नहीं है वो कॉज नहीं है वो कारण नहीं है वो इफेक्टिंग है परिणाम है आदमी भीतर जटिल है तो वो चारों तरफ जटिलता के जाल फैला देता है लेकिन हम बाहर से जटिलता के जाल भी तोड़ दे तो हम भीतर ऐसी सरल नहीं हो जाते आदमी बड़ी कभी और ये हो सकता है कि बड़े महल, महल में वो जितना जटिल था उतना ही जटिल एक छोटी झोपड़ी के साथ हो जाए ये भी हो सकता है कि बड़ी तिजोड़ी के लिए वो जितना चिंतित तो और परेशान था उतनी अपनी आखिरी लंगोटी के लिए भी चिंतित तो और परेशान हो जाए ये सवाल नहीं है पास में लंगोटी है की महल है सवाल ये की कैसा मन है अगर जटिल मन है तो लंगोटी के साथ भी जटिल होगा और अगर सरल मने तो महल, महल के साथ भी सरल हो सकता है जिन लोगों ने ये कहा कि बाहर की चीजें छोड़ देने से आदमी सरल हो जाएगा वे भौतिकवादी लोग रहे होंगे मेटीरियलिस्ट रहे होंगे मैं उनको आध्यात्मिक नहीं मानता चाहे दुनिया का इतिहास और दुनिया की कहानियाँ उनको कितना ही आध्यात्मिक कहती हूँ जो आदमी ये सोचता है की वस्तुए कम होने से चित्र सरल हो जाएगा वो वस्तुवादी है वो मेटेरियलिस्ट है उसका जोर वस्तु पर है उसका जोर आत्मा पर नहीं है तो वो कह रहा है कि मकान छोड़ दो घर छोड़ दो पत्नी बच्चे छोड़ दो सब छोड़ दो ये सारा हमसे बाहर जो भी जगत है इस आदमी का विश्वास बाहर के जगत पर है इस आदमी का विश्वास आदमी कहता धन छोड़ो लेकिन धन पर ही इसका जोर है धन ही इसका केंद्र है भीतर के व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं तो जटिल लोगों ने पदार्थवादी लोगों ने दो तरह के उपद्रव पैदा किए एक परिग्रह का अटैचमेंट का, चीजें इकट्ठी करते ढेर लगाते चले ये भी भौतिक वादियों ने ही किया है और जटिल चित्त का ही एक रूप है और इसके विपरीत जब इससे कोई गगड़ा गया तो सब छोड़ो सब चीजों से भाग जाओ ये भी जटिल चित्र का ही एक रूप है और ये भी भौतिकवाद की ही एक प्रक्रिया ये दोनों भौतिकवादी है एक का भौतिकवाद के साथ राग है और एक का भौतिकवाद के साथ विराग हो गया है लेकिन दोनों भौतिकवादी है और मजे की बात यह है कि वस्तुओं के कम या ज्यादा होने से चित्त की जटिलता गैर जटिलता का कोई भी संबंध नहीं सवाल गहरे में यह है कि मेरा चित्र सरल हो और ये बात जरूर है कि अगर चित्र सरल हो तो बाहर भी एक तरह की स्थिति एक तरह की सरलता एक तरह की स्वच्छता एक तरह का अपरिग्रह आता है लेकिन वो लाना नहीं पड़ता तो अपने साथ है और वो उसी मात्रा में आता है जिस मात्रा में बाहर की चीजें व्यर्थ हो जाती है विक्षिप्त आदमी व्यर्थ की चीजें इकट्ठी करता चला जाता है सिर्फ विक्षिप्तता के कारण विक्षिप्त मनुष्य चित्त का आदमी चीजें इकट्ठी इसलिए नहीं कर रहा है की चीजों में कोई अर्थ है बल्कि वो अपने भीतर के भय अपने भीतर की परेशानियों के कारण चीजों को इकट्ठा करने में अपने को व्यर्थ कर रहा है एक आदमी धन इकट्ठा करता चला जा रहा है। उसके पास इतना धन हो चुका है कि अब आगे धन का कोई मूल्य नहीं है क्यूँकी धन से जो खरीदा जा सकता था वो खरीद सकता है पर अब आगे धन इकट्ठा करना सिर्फ मिट्टी पत्थर इकट्ठा करना है क्यूँकी उससे खरीदने का कोई प्रयोजन नहीं है उसके आगे धन का कोई मूल्य नहीं उपयोग नहीं, तो नहीं बड़े से बड़ा मकान उसके पास है बड़ी से बड़ी कार उसके पास है उसके पास सारी सुविधाएं है जगत जो दे सकता है वो उसके पास लेकिन अब भी वो धन की दौड़ में पागल होते लगा हुआ है बल्कि धन की दौड़ के कारण इन सारी सुविधाओं का उपभोग भी नहीं कर पा रहा है उसने किन की टेलीविजन खरीदा है लेकिन देख नहीं पा रहा है क्योंकि धन कमाने में लगा हुआ है उसने बड़ी कार खरीदी है लेकिन उसमें बैठ नहीं पा रहा है कभी पिकनिक के लिए बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि धन कमाने में लगा है सुंदर से सुंदर स्त्री घर में ले आया है लेकिन उससे बात करने का समय कहाँ है क्योंकि तो वो धन कमाने में लगा है तो धन से उसने जो इकट्ठा भी कर लिया है वो उसको भी नहीं भोग रहा है अब आगे धन का कोई मूल्य भी नहीं तो ये धन का कमाना किसी भीतरी पागलपन से पैदा हो रहा है कहीं भीतर कोई पागलपन है जो ऑक्यूपाइड रहना चाहता है जो इतना ज्यादा व्यस्त रहना चाहता है कि अपने पागलपन का पता न चल रहा है उलझा रहना चाहता है जाना चाहता है अपने को आदमी जितना जटिल होता है उतना खुद को भूलने की कोशिश होने वाला है भूलने की कोशिश कई तरह से तो हो सकती है कोई धन कमाना भूल कोई समाज सेवा में भूल सकता है और कोई शराब पी के भूले और कोई संगीत सुन को दूर सकता है और कोई प्रार्थना भजन कीर्तन करके भी भूल सकता है भीतर जब आदमी परेशान होता है तो भूलना चाहता है भूलने का उपाय ये है कि कहीं भी ऑक्यूपाइड हो जाओ व्यस्त हो जाओ और व्यस्तता इतनी हो कि तुम्हारी सारी शक्ति छीण हो जाए व्यस्तता में तुम्हारे पास खुद के संबंध में सोचने को न समय बचे न शक्ति बचे न उपाय बचे तुम भूले रहो और दौड़ते रहो तो जितना विक्षिप्त आदमी है वो दौड़ में लगा हुआ है ताकि भूला रहे वो तो धन में नहीं दौड़ लग सकता है और ये भी हो सकता है कल वो धन छोड़ दे गए तो परमात्मा की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाए तब सिर्फ व्यस्तता का ऑब्जेक्ट बदल बने आज वो रुपए छोड़ने में भी लग सकता है कल वो रुपये इकट्ठे करने में जितना रस ले रहा था गिनती कर रहा था की कि कितने लाख हो गए आज भी वो गिनती कर रहा है कि कितने लाख मैंने छोड़ फर्क नहीं पड़ा आदमी भीतर वही है आदमी भीतर वही है और ये भीतर के आदमी में जब तक सरलता ना आए तब तक बाहर की सरलता और भी जटिलता पैदा करेगी क्योंकि बाहर से वो सरल दिखाई पड़ने लगेगा और भीतर वही होगा जो था क्योंकि बाहर का कोई परिवर्तन भीतर परिवर्तन नहीं लाता है भीतर का परिवर्तन जरूर बाहर परिवर्तन लाता है इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि बाहर का कोई परिवर्तन कभी भी भीतर भी कोई परिवर्तन नहीं लाता है क्योंकि भीतर ज्यादा गहरी चीज है बाहर तो उथली चीज़ें कोई लहर सागर के भीतर कोई परिवर्तन नहीं ला सकती क्यूंकि लहर सतह पर है वो नाचे कुंदे उछले छांगे कुछ भी करे सागर की गहराइयों को उससे कुछ संबंध उसके उछलने को मनुख नहीं होता लेकिन सागर के भीतर की गहराई बदले तो लहर को बदलना पड़ेगा क्योंकि लहर सागर का हिस्सा है सागर लहर का हिस्सा नहीं तो हमारे जीवन की बाहर की परिधि पर जो हो रहा है वो हमारा हिस्सा है हम उसके हिस्से नहीं है वो हमारे कारण हो रहा है हम उसके कारण नहीं ये स्पष्ट हो जाए तो फिर सब परिवर्तन भीतर से आते हैं और बाहर की तरफ फैलते हैं परिवर्तन का केंद्र भीतर होता है फैलाओ बाहर होता है केंद्र बाहर कभी नहीं हो सकता फैलाव भीतर की तरफ नहीं हो सकता एक आदमी भीतर सरल हो जाए तो निश्चित ही उसके जीवन में एक तरह का त्याग एक तरह की तपस्या लेकिन ना तो उस तपस्या का बोझ होगा उस आदमी को ना उस त्याग का पता होगा और ना उस त्याग के कारण वो समझेगा कि मैंने कुछ किया है ये उसे पता ही नहीं होगा ये ऐसे होगा कि जिससे हम सुबह अपने घर को झाड़ते हैं कचरे को बाहर फेंकाते हैं मोहल्ले में जाकर खबर कर नहीं करते कि, कि मैंने आज कचरे का फिर त्याग कर दिया कचरा है उसे बात खत्म हो गई उसके पीछे उसको त्याग कर दिया यह सवाल भी नहीं उठता अगर कोई आदमी आके कहे कि मैंने आज घर के कचरे का त्याग कर दिया तो हम उस आदमी को तो पागल समझेंगे आदमी को कचरे से भी इतना मोट हो कचरे को भी त्याग करना पड़ा है और जो कहने आया है की मैंने कचरे को त्याग कर दिया आदमी अब भी कचरे से बंधा हुआ है अब ये कचरे के त्याग में भी गौरव रहा है और मेरा मानना है कि घर में कचरा होना उतना बुरा नहीं था जितना कचरे का त्याग कर देने में रस खतरनाक तो ये आदमी बीमार व्यक्ति को भीतर से कुछ घटनाएं घटनी शुरू होती है तो बाहर परिवर्तन होते निश्चित ही परिवर्तन होते उसका रहना बदलेगा उठना बदलेगा उसके संबंध बदलेंगे क्योंकि बाहर वे सब घटनाएं धीरे धीरे प्रभावित होंगी जो उसके भीतर उठी है उनका परिणाम बाहर होगा लेकिन सब न तो वो त्याग बन जाएगा न उसके मन में त्याग का कोई बोध होगा न त्याग के कारण अहंकार की कोई त्रप्ती होगी और न त्याग उसका ऑक्युपेशन होगा न त्याग उसकी उसकी व्यस्तता बन जाएगी वो सन्यासी नहीं होगा सन्यास का उसे पता ही नहीं होगा संन्यास आ चुका होगा लेकिन सरल संन्यास का पता नहीं चल सकता कभी भी सिर्फ जटिल होता है वो जो जटिलता है वो कहती जितना की कल में कुछ और था उसमें रस था। पहली तो बात यह है कि बाहर से की बाहर ऐसी भीतर की तरफ कोई ट्रांसफॉर्मेशन कोई परिवर्तन होता ही नहीं इसलिए जिन लोगों ने भी ये कहा की खाना कम करो खाना कम खाओ ऐसा खाना खाओ ऐसे कपड़े पहनो, कपड़े मत पहनो, नग्न हो जाओ इस घर में मत रहो, झोपड़े में रहो या वृक्ष के नीचे रहो या खुले आकाश के नीचे रहो इन सारे लोगों ने बाहर से भीतर परिवर्तन करने की आकांक्षा की है यह आकांक्षा गलत बाहर परिवर्तन हो जाएगा और भीतर का आदमी वही का वही बना रहेगा उसमें कोई भी फर्क होने वाला एक घटना मुझे याद आती है एक एक रात एक ट्रेन में मैं सफर किया तो मेरे कंपार्टमेंट में मैं और एक स्टेशन से एक सन्यासी भी उसमें काफी लोग उन्हें छोड़ने आए हैं बहुत लोग उनका आदर करते होंगे मैं भी उस उत्सुक हो गया हूँ उत्सुक इसलिए हो गए हूँ कि तो उन्होंने सिर्फ टाट के फट्टी के कपड़े पहन रखे एक फट्टी टाट लपेटा हुआ एक टाट का टुकड़ा ऊपर एक छोटी उसमें भी के दो टुकड़े, लोग उनको विदा करके चले गए मैं बंद किए हुए लेटा हूँ उस न्यासी समझ रहे हैं कि शायद मैं सोया हूँ जैसे ही उन्होंने अपनी टोकरी रखी है और मेरी तरफ देखा हूँ ख्याल में कि मैं सो रहा हूँ मैं सोया नहीं जागा हूँ बीच बीच में देख रहा वो क्या कर रहे हैं नौकरी रख के जल्दी से उन्होंने टाट को टुकड़े दो चार थे उनके नीचे झाँक के देखा उसमें कुछ रुपए जो उनको बैठ रखे होंगे वो रखे रुपए निकाल के जल्दी से आड़ में करके रुपए गिने ये समझ मैं देखता रुपए बिन के टाट में लपेट के सिर के नीचे रख लिए। फिर मैं उठा हूँ किसी काम से तो उन्होंने पूछा है की भोपाल कब आया था तो मैंने कहा सुबह छह तो बजे आया आप बिल्कुल आराम से हो जाइए चिंता मत करिए और ये जब तक भोपाल ही कटेगा इसलिए भोपाल से आगे जाने का उपाय नहीं बिल्कुल तो तो भोपाल उतरना है लेकिन मैं क्या देखता हूँ तो की घंटे भर के 11 बजे होंगे किसी स्टेशन पर खिड़की खोलकर लोगों से पूछ रहे हैं कि भोपाल कब आए तब तो मुझे थोड़ी हैरान थे मैंने उनसे कहा था परेशान मत हूँ भोपाल सुबह छह बजे पहले नहीं आने वाला है लेकिन मैं देख सकती हूँ की चार बजे रात फिर किसी स्टेशन में पूछ रहे हैं। निश्चिंतता जैसी कोई चीज उनमें दिखाई नहीं देगा और इतनी सी चीज के लिए वो चिंतित हो रहे हैं बिल्कुल सबको जुम्मे की भोपाल कब आएगा जब मैं उनको कह दिया दो स्टेशन तो पूछ चुके हूँ वो उनने कह दिया की सुबह छह बजे आएगा फिर भी भरोसा नहीं है किसी का कहीं ऐसा ना हो कि भोपाल निकल जाए तो आदमी रात भर सोया नहीं सुबह पांच बजे के करीब वो फिर उठ के तैयार हो रहे हैं और की तैयारी भी मुझे देखने जैसी लगी उनको अंदाज है कि मैं सोया हूँ सुबह उठते पहला काम उन्होंने फिर वही किया है अपनी पट्टी में से निकाल कर नोट गिने अभी बड़ा हैरान हूँ है कि ये नोट बार बार क्यों गिने जा रहे है एक तरफ ये आदमी पट्टी बांधे हुए है दूसरी तरफ इसके नोट के गिनने में रस वही है नोट के चोरी चले जाने का भी डर वही है जो किसी भी आदमी का हो लेकिन नोट फट्टी में छिपाए हुए फट्टी तो ऊपर है भीतर नोट फिर ये आदमी को मैं देख रहा हूँ फट्टी बांधी है अब वो आईने के सामने खड़े होकर फट्टी बांधा। बार बार फट्टी बांध के आईने में देखता फिर उससे जसती नहीं फिर उसको दूसरे ढंग से, से, दूसर से बांधता और मैं हैरान हूँ तो उनका वो हो रहा है जो की कोई आदमी सुंदर सुंदर कपड़े बांधता तब भी वो आईने में देखता और विचार करता की जचरा हूँ नहीं जचरा हूँ आदमी फट्टी में भी वही कस है चार दफे फट्टी खोल के बांधी है फिर गले पर ढंग से डाली है फिर में झाँक के निश्चिंत हो गए है फिर वो तैयार है भोपाल के लिए ये तैयारी वैसी की वैसी है जैसे किसी महिला ने अपने के के से की होती या किसी कपड़ों के प्रेमी ने कपड़े पहन के बार बार देखा होता की ठीक जमा की नहीं जमा अब ये आदमी फट्टे बांधे हुए लेकिन फट्टे के साथ इसका मन तो वही है जो कि सुंदर वस्त्रों के साथ हुआ हो, और सुंदर वस्त्रों से भी आदमी चाहता क्या है चाहता है कि दूसरे मुझसे प्रभावित हो फट्टी के साथ भी आदमी वही चाह रहा है की दूसरे मुझसे प्रभावित हो और ये भी हो सकता है कि फट्टी इसने इसीलिए बांधी है और ये होगा ही कि फट्टी से भी प्रभावित होने वाले लोग जो कीमती से कीमती मखमल से प्रभावित नहीं होंगे वे फट्टी से भी प्रभावित होने वाले लोग फिर मैं देख रहा हूँ कि फूल माला वो आदमी आ के खड़ा हुआ है। बाहर से छोड़ने वाला आदमी से बदलता नहीं, बदल सकता नहीं क्योंकि बाहर से भीतर का कोई ऐसा संबंध है नहीं बदलना होगा तो भीतर से बदलना होगा इसलिए मैं पहली बात को इनकार करता हूँ कि उससे सरलता कभी भी आ सकती है सिर्फ सरलता का धोखा पैदा हो सिर्फ डिसप्शन प्रवंशना हो सकती है और धोखा हम दूसरे को दे सकते हैं अपने को तो कैसे धोखा मार्ग तो दूसरा है।, वो क्या है पहला मार्ग तो यह है कि सरलता को तो चेष्टा करो इफर्ट करो साधो साधी हुई सरलता सदा झूठी हो क्योंकि साधने का मतलब ही होता है अपने चित्त के खिलाफ साधना तुझे साधना किसके खिलाफ अगर मुझे नंगा होना आनंदपूर्ण है तो इसको मैं साधना नहीं कहूंगा अगर मुझे कपड़ा पहनना आनंदपूर्ण है और फिर नंगे होने का अभ्यास करूं तो नंगा होना साधना होगी और अगर नंगा होना मुझे सिर्फ आनंदपूर्ण है यानी कपड़ा पहनने में मुझे वो आनंद कभी आया ही नहीं जो नंगे होने में आता है तो इसको कोई साधना नहीं कहेगा ये मेरा आनंद है साधते हम उसी को है जो हमारे विपरीत यानी साधते हम वही है जिसमें दमन करना पड़ता है साधना अनिवार्य रूप से दमन है और जिसमें हमें प्रयास करना पड़ता है उसमें हम किसके खिलाफ प्रयास करेंगे अपने खिलाफ और अपने खिलाफ कोई भी प्रयास कभी नहीं जीत सकता क्योंकि जीतेगा कैसे कौन जीतेगा मैं ही कैसे जीत जाऊंगा अपने खिलाफ और जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ वो मेरे ज्यादा गहरे में है तो लड़ने की कोई जरूरत न और जो लड़ रहा है मेरा चित्र का हिस्सा वो बिल्कुल बाहर है नहीं तो बात तक काल खत्म हो जाती है। लड़ने की कोई जरूरत तो पड़ती तो एक तो रास्ता है सरलता साधु साधी हुई सरलता हमेशा झूठी होगी जटिलता का दूसरा नाम है लेकिन साफ जटिलता भी अच्छी कम से कम स्पष्ट तो है ऊपर सरलता और भीतर जटिलता बहुत बड़ा धोखा है जिसमे आदमी जीवन गवा सकता है कई जीवन भी गवा सकता है हमारे तथा साधु संन्यासी मुनी त्यागी व्रति इसी तरह जीवन गवाते हैं और उन्हें भ्रम पैदा हो जाता है वो तो बिल्कुल सरल हो गए क्योंकि नंगे खड़े हो गए मात्र को भी नहीं क्योंकि नंगा वही आदमी खड़ा है उस आदमी में कोई फर्क ही नहीं हुआ और कपड़े से उस आदमी में फर्क हो कैसे सकता है कपड़े से आत्मा कैसे बदल सकती है दूसरा मार्ग है हमें अपनी जटिलता को समझना पड़ेगा की हम जटिल क्यों है कहा हमें अपनी पूरी जटिलता के प्रति जागरूक होना एक अमूर्छित चित्र चाहिए सारी जटिलता को समझने के लिए सुबह उठते से सांझ तक मैं किस किस भाग की जटिल कहा उलझा हुआ हूँ कहाँ सरलता खोता हूँ कैसे खोता हूँ इसको पूरा मुझे देख लेना होगा पहचान लेना होगा अगर मैं इसे पूरा जान लू पहचान लू दर्शित हो जाए तो मुझे ये समझ में आने में कठिनाई नहीं होगी कि ये सारी जटिलता मुझे निरंतर दुख में उतार रही है सच तो यह है कि जब भी हमें आनंद की कोई भी कड़ी मिली हो जीवन में तब हम सरल रहे होंगे जब भी कभी जीवन में आनंद की जरा सी भी झलक मिली होगी तो पीछे सरलता की भूमि का रही होगी जटिलता में कभी कोई आनंद कभी नहीं हुआ बच्चे ज्यादा आनंदित मालूम होते हैं क्योंकि सरल और बूढ़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि जटिल हो गए जिंदगी सिर्फ जटिल कर देती है। जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनके साथ हम सरल होते हैं इसलिए उनके साथ में आनंद मिलता है जिन्हें हम प्रेम नहीं करते उनके साथ हम जटिल होते हैं। इसलिए जिन्हें हम प्रेम नहीं करते उनके साथ में आनंद नहीं मिलता जहाँ भी हम सरल होते वही हमें आनंद की शुरुआत हो जाती है तो जो व्यक्ति अपनी जटिलता के प्रति जागेगा और चित्त की सारी क्रियाओं को देखेगा की वो किस तरह जटिल होता है किस तरह दुख लाता है तो जब उन्हें ये स्वयं दिखाई पड़ जाए कि जटिलता दुख है जटिलता नरक है जटिलता अंधकार है जटिलता अपने हाथों से स्वयं को कांटो में डालना है जब ये हमें दिखाई पड़ने लगे तो असंभव है फिर जटिल होना यानी फिर जटिलता हमें छोड़नी नहीं पड़ेगी वो छूटने शुरू हो जाएगी हम पाएंगे की वो जाने लगी क्योंकि मनुष्य का चित्त आनंद की तरफ ही जाना जाता है वो उसका नैसर्गिक प्रवाह है वो उसकी सहज गति है आनंद की तरफ जाना हाँ अगर वो कभी दुख की तरफ भी जाता है तो इसी भूल में चला जाता है कि वो सोचता है वहां आनंद होगा दुख की तरफ कोई चित्र कभी नहीं बहता जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है जब तक कि हम पाइप लगा के ऊपर फेंकने का इंतजाम ना करें मशीन लगा के पंप लगा के तब तक, तक पानी नीचे की तरफ बहता पानी स्वभाव से नीचे की तरफ बहता है ऐसे ही चित्र स्वभाव से आनंद की तरफ बहता है जब तक कि हम कुछ ना समझिया करके और पंप लगा के उसको दुख की तरफ फेंकना ना शुरू करें लेकिन दुख की तरफ भी फेंकना हो तो दुख की टंकी पर लिखना पड़ता है आनंद तभी वो वहां जाता नहीं तो वहां नहीं जाता है। तो हमने सब दुखों के ऊपर आनंद लिख दिया है तो चित्त वहां भी जाने लगा है अगर हम जाग के इस स्थिति को समझेंगे तो हमें दिखाई पड़ने लगेगा आनंद कहाँ है और आनंद कहाँ नहीं बस इतना दिखाई पड़ जाए आदमी को की वो सरल होना शुरू हो जाता फिर सरल होने के लिए उसे जरा भी उपाय नहीं करना पड़ता प्रयास नहीं करना पड़ता वो पाता है कि आप सरल होने के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं और जटिल होना असंभव होने लगता है धीरे धीरे जटिल होना असंभव न हो जाता है तब वो आदमी ये नहीं कहेगा मैंने जटिल था छोड़ दिया वो आदमी यही कहेगा की मैं कैसा पागल था जो मैं जटिल भी होता था छोड़ने का तो सवाल कहाँ है वो छूट गया दिखाई पड़ गया और बात छूट गई जैसे हमें दिखाई पड़ जाए की दरवाजा है तो हम दरवाजे से निकलते हैं। फिर हम दीवार से नहीं निकलते दरवाजे से निकल के हम ये भी नहीं कहते बाहर जाके मैंने दीवार से निकलना छोड़ दिया मैं दरवाजे से निकलता हूँ अगर हम ऐसा कहेंगे तो लोग कहेंगे क्या तुम पागल थी जो तुम दीवार से निकलते हाँ, तो हम बाहर इतना जरूर कहेंगे ऐसा भी वक्त था जो मुझे दीवाल दरवाजे दिखाई पड़ते थे और तब मैं अपना सिर फोड़ लेता था निकल तो लूट आता था टूट जाता अब मुझे दरवाजा क्या है दीवाल क्या दिखाई पड़ने लगा इसलिए अवेयरनेस चेतना बढ़नी चाहिए और जो लोग बाहर की वस्तुओं को बदलने इत्यादि में लग जाते हैं उनकी चेतना बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो ये वो चेतना बढ़ाने की दिशा में कोई गति ही नहीं कर रहे हैं उलझे हुए हैं अभी भी तो तो मेरी दृष्टि में व्यक्ति जितना सजग हो उतना सरल हो है सरलता सजगता का सहज परिणाम और जब सरल हो जाता है तो जीवन में प्रेम के आनंद के सत्य के फूल अपने आप खिलने लगते हैं ये सरलता की भूमि में खिले हुए सहज फूल हैं उनको खिलाने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता सरल आदमी प्रेम पूर्ण ही होगा और उसका प्रेम बेफर्त होगा अनकंडीशनल होगा क्योंकि वो जानता है कि प्रेम में कंडीशन सिर्फ जटिल आदमी लगाता है और जब प्रेम में शर्त लगती तो प्रेम दुख लाता है प्रेम आनंद नहीं लाता अगर मैंने प्रेम में शर्त लगाई की तुम ऐसे हो तो मैं प्रेम करूंगा तुम ये करो तो मैं प्रेम करूंगा मेरे प्रेम के बदले में तुम्हें ये ये करना पड़ेगा तो मैं जानता हूं कि मैं अपने दुख को बुला रहा हूं जहां मैंने शर्त लगाई प्रेम तो गया सिर्फ बंधन रह गया और बंधन दुख लाएंगे इसलिए सरल व्यक्ति का प्रेम बेसर सरल व्यक्ति प्रेम देता है लेने की बात ही नहीं करता दोहत मिलता है प्रभूत मिलता है लेकिन वो लेने की बात नहीं करता जितना देता है उससे हजार गुना मिलता है लेकिन वो लेने की बात ही नहीं करता आता है तो वो धन्यवाद करेगा अनुग्रहित होगा नहीं आता है तो बात खत्म हो गई देने का काम था वो पूरा हो गया उसने देने में ही इतना आनंद उपलब्ध कर लिया है कि अब और मांगने की कोई गुरुत नहीं शर्त वाला प्रेम कहता है कि तुम मुझे प्रेम दोगे तो मैं आनंदित होगा बेस प्रेम कहता तुमने ले लिया तो भी मुझे काफी आनंद हो गया बात खत्म हो गई तुमने लिया तो भी मैं आनंदित हो इसी भांति उसे प्रत्येक चीजों में दिखाई पड़ने लगेगा सरल आदमी को दिखाई पड़ेगा कि बाहर की जिंदगी में एक सौंदर्य एक एक, एक तपस्या आनी शुरू हो गई है लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि वो किन्हीं चीजों को छोड़ रहा है इसका कारण यही है की कुछ चीजें व्यर्थ हो गई हैं और गिर रही है जिसको सूखे पत्ते गिर जाते हैं वृक्ष तो छोड़ता नहीं उन्हें आचार्य जी that, uh, effort, no है स्टेट ऑफ एफर्टलेस एंड इज स्टेट ऑफ एफर्ट देर इज नो सिंपलिस बिल्कुल जी ठीक है जहाँ जहाँ एफर्ट है वही जटिलता है असल में प्रश्न ही जटिलता का दूसरा नाम है और जहाँ स्पष्ट हम कुछ कर नहीं रहे कुछ हो रहा है जहाँ हम कुछ कर रहे हैं हो नहीं रहा वहीं जटिलता सी हो जाएगी अगर मैं किसी को प्रेम कर रहा हूँ तो ये प्रेम बहुत जटिल होगा और अभिनय से ज्यादा नहीं हो सकता एक्टिंग ही हो सकता है एक्टिंग करनी पड़ती है होती नहीं और प्रेम अगर किया तो वो भी अभी हो जाता है प्रेम होना चाहिए वो तो सहज बहना चाहिए जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो सब होता है करना नहीं पड़ता और जीवन में जो भी व्यर्थ है वो सब करना पड़ता है वो कुछ भी होता नहीं और हम सब ने ऐसी जिंदगी बनाई और हमारे नैतिक शिक्षकों ने धार्मिक शिक्षकों ने हम सबको प्रयास ही सिखाया है दमन ही सिखाया है लड़ाई ही सिखाई है और इस तरह हमारे सारे जीवन को कुरूब कर दिया है हमारे पास जीवन जैसी चीज ही नहीं है क्योंकि तो सरल और सहज जैसा कोई हमारा अनुभव ही नहीं हम जो भी कर रहे हैं वो सब हो रहा है हो नहीं रहा है कर रहे हैं, और करने के कारण उसकी जो निर्दोषता जो इनोसेंस जो कुरापन वो सब खत्म हुआ चला जा है ऐसी संभावना है कि व्यक्ति जिए जीने की कोशिश न करे प्रेम करे प्रेम की कोशिश न करे शांत हो शांत होने की कोशिश न करे और एक ऐसी शांति भी है जो शांत होने की कोशिश से आ जाती है लेकिन वो सदा मुर्दा होती है, वो डेड साइलेंट जो मरे हुए आदमी की तथा कथित साधक अक्सर ऐसी मरी हुई शांति को ही पहुंच जाते उसका कुल मतलब इतना है उन्होंने अशांति को दबा लिया शांति नहीं आई अशांति दब गई है अशांति दबी है तो पता नहीं चलता जैसे एक आदमी अपने अपने हाथ पर घाव है और पट्टी बांध के घाव को दबा लिया है वो कहता है कि मुझे घाव है ही नहीं इस आदमी का घाव मिट नहीं गया है सिर्फ उसने कपड़ों में दबा लिया है ऐसी ही मरी हुई शांति के पीछे अशांति दबी हुई है एक आदमी अगर निरंतर कोशिश करे तो अपनी अशांति को दबा के उसकी छाती पे चढ़ के बैठ पक जाए और ऐसा दिखने लगेगा कि वो शांत हो गया लेकिन भीतर अशांति उबल रही है और प्रतीक्षा कर रही है दबाई गई अशांति के लिए निरंतर दबाना पड़ेगा रोज रोज दबाना पड़ेगा जागते सोते दबाना पड़ेगा एक क्षण फिर आदमी फुर्सत नहीं ले सकता इसलिए हमारे साधु संतों को हाली जैसी कोई चीज नहीं होती उसको चौबीस घंटे ही लगा देना पड़ता गोरख धंधे में तो क्यूँकी वो अगर एक क्षण को भी छुट्टी ले ले तो वो सब जो दबाया है वो फौरन प्रकट हो जाएगा वो सब उभर के बाहर आ जाएगा तो छुट्टी है नहीं उसको उसको सुबह से सांझ और रात से सुबह लड़ना ही है लड़ना ही इसलिए हमारे साजू संत सोने तक में डरने लगते हैं नींद से भयभीत होते हैं क्यूँकी नींद में फिर छुट्टी मिल जाती है जिस मन को दिन भर दबाया नींद में वो फिर खुल के खेलने लगता है और जिस जिस चीज पे दबाया वही वही करने लगता है तो नींद से भय हो जाता है और कोशिश ये चलती है की नींद नहीं ले तो अच्छा है नींद नहीं आए तो अच्छा है असल में नींद सरल आदमी ही ले सकता है जटिल आदमी अगर जटिलता में बढ़ता चला जा रहा है तो नींद खत्म हो जाएगी क्योंकि इतनी व्यस्तता बढ़ जाएगी की चित्र तनाव इतने हो जाएंगे कि नींद खत्म हो जाएगी और जटिल आदमी अगर सब जटिलताओं को छोड़ के भागने लगे तो नींद से भयभीत हो जाएगा क्योंकि जिसको वो छोड़ के भागा वो नींद में फिर वापिस लौटाता हुआ मालूम पड़ेगा क्योंकि नींद में चित्त फिर इफर्ट में चला गया है तो जिसे हमने एफर्ट से दबाया था वो फिर प्रकट होगा अगर सेक्स दबाया था सेक्स प्रकट होगा भोजन दबाया था भोजन प्रकट होगा अगर हम जबरदस्ती नंगे घूमने तो लगे थे तो नींद में हम बासाओं के कपड़े पहन के सिंहासन पे बैठ जाएंगे ये होगा सिर्फ वही आदमी सच्चे अर्थों में सरल हो सकता है जिसने सरलता के लिए प्रयास नहीं किया लेकिन इसका क्या मतलब है क्या इसका ये मतलब है की सरलता के लिए कुछ भी ना करें नहीं इसका ये मतलब नहीं प्रयास ना करें ये मैं कह रहा हूँ लेकिन जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होना प्रयास नहीं है क्योंकि जागरूक होने में हम किसी चीज को दबा नहीं रहे जागरूक होने में हम किसी चीज का दमन नहीं कर रहे हैं जागरूक होने में हमारी जो चेतना जगह जगह अंधेरे में पड़ी है उसे हम उठा रहे है उसे जगा रहे हैं एक आदमी सोया है हम उसे जगाते हैं हम उस आदमी के भीतर कुछ दमन नहीं करवा रहे सिर्फ उसकी नींद तोड़ रहे हैं हमारी चेतना भीतर सोई हुई है बहुत बहुत रूपों में सोई हुई है उसे हम जगा रहे हैं ये जगाना भी एक तरह का प्रयास मालूम होगा लेकिन ये उस अर्थों में प्रयास नहीं है इसलिए इसे जैन फकीर तो कहते हैं इफर्ट लेस इफर्ट प्रयास रहित प्रयास या एक्शन लेस एक्शन कर्म रहित कर्म एक्शन इन एक्शन एनेक्शन एक्शन लेस एक्शन ये कर्म रहित कर्म से है सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो प्रयास रहित प्रयास है और वो है जागरण अवेयरनेस की चेष्टा जितने हम जागते हैं जीवन की सामान्य चीजों के प्रति सुबह आप उठे और उठते से जटिलताएं शुरू हो जाती है आपका जूता ठीक जगह पर रखा हुआ नहीं और आप क्रोधित हो गए और आपकी चाय थोड़ी ठंडी है और आप में आग लग गई और आप पत्नी से ऐसे अभद्र शब्द बोले जो कि आप सोच भी नहीं सकते और शुरू हो गई जटिलताएं और मालिक के सामने आप पूछ हिला के खड़े हो गए और नौकर के सामने अकड़ बताने लगे और सब तरफ जटिल जाल शुरू हो गया इस सबके तो प्रति जागने की जरूरत है ये हमारा जो छोटे से छोटा कर्म है छोटा, छोटा इशारा भी है उसके प्रति भी जागने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ चाहे ये जटिल कृप है या एक सरल भाव अगर सरल भाव हो तो हम मालिक के सामने भी उसी सरलता से खड़े होंगे जैसे हम नौकर के सामने खड़े होते हैं लेकिन जटिल आदमी ऐसा नहीं कर सकता मालिक के सामने और ढंग से खड़ा होता है झूठ ही मुस्कुरा चला जाता है चाहे भीतर आग जल रही हो और नौकर के सामने कभी नहीं मुस्कुराता चाहे भीतर मुस्कुराहट फूट रही हो तो सब तरह से वो जटिल होता चला जाता है धीरे धीरे धीरे धीरे ये झूठे है एक्शन जो उसने अपने ऊपर थोपे है यही उसकी असलियत हो जाती है वो बोली जाता है की मैं कौन हूँ सरलता में ही वो जान सकता था की मैं कौन क्या हूँ जटिलता में तो वो वो रूप दिखना था जो वो है ही नहीं और निरंतर अभ्यास से कंडीशनिंग से ये हो सकता है कि उसे पता ही न रह जाए कि मैं कौन तो यही की रह जाए कि नौकर के सामने मैं ये हूँ मालिक के सामने दो हूँ पत्नी के सामने तीन हूँ किसी और के सामने चार हूँ दिन भर मेरे अलग अलग शक्ले है अलग अलग ढंग है अलग अलग अभिनय है मैं कौन हूँ लेकिन आचार्य जी दट दी एक किंग ऑफ कंपल स्टी इज मेयरली ए सोमनाबोलिज्मीज सरलता का अभिनय करना जटिल होने से भी ज्यादा जटिल होना है क्यूँकि जो आदमी जटिल है और जटिल है ऐसा जानता है और ऐसा ही दिखलाता भी है वो आदमी भी एक अर्थों में सरल है मुझे अगर क्रोध आए और मैं क्रोध प्रकट करूंगा और मेरी आंखों से आंख झलकने लगे और मेरे हाथों से अंगारे फिटने लगे और मेरे भीतर जैसा है वैसा मैं बाहर प्रकट कर दूंगा तो भी मैं एक अर्थों में सरल हूँ लेकिन मुझे भीतर क्रोध आ रहा है और बाहर में प्रेम की बातें करता चला जा तो मेरी जटिलता बहुत गहरी है वो आदमी जो, जो सहज क्रोध कर लेता है उसका क्रोध थोड़ी देर में चला जाए क्यूँकी तो क्रोध कोई टिकने वाली चीज नहीं है लेकिन जो आदमी क्रोध नहीं करता और अक्रोध का प्रदर्शन कर देता है उसका क्रोध टिकेगा और सरकेगा और भीतर भीतर गाँव बनाएगा पहले वाला आदमी सरल और पहले वाला आदमी कभी ना कभी जाग के क्रोध से मुक्त हो सकता है दूसरे वाला आदमी कभी मुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि उसको जागने के लिए दो स्टेप उठाने पड़ेंगे पहले तो वो इस बात के प्रति जागे कि वो क्रोधी नहीं है इसका अभिनय कर रहा है और फिर उसके प्रति जागे कि क्रोध है तो उसकी जटिलता जिसको कहें डबल टायर दोहरे टायर में उसकी जटिलता है और अगर हम आदमी की जिंदगी को गौर करें तो पच्चीस हैं एक ऊपर एक एक ऊपर एक जिनके भीतर हम खोज करेंगे तब हम सरल हो पाएंगे कई बार जंगली आदमी ज्यादा सरल होता है क्रोध होता है तो क्रोध करता है प्रेम होता है तो प्रेम करता है। गाली देनी तो गाली देता है और सिर खोलना तो सिर खोल देता सभ्य आदमी से ज्यादा सरल होता क्योंकि सरल सभ्य आदमी को पहचानना ही मुश्किल कि वो जब मुस्कुरा रहा है तब गाली दे रहा है कि नहीं दे रहा कि जब वो प्रेम से हाथ मिला रहा है तब वो गर्दन काटना चाह रहा है कि नहीं काटना चाह रहा जटिलता को भीतर छिपा के सरलता का अभिनय असाधुता को भीतर छिपा के साधुता का बाहर अभिनय ये तो दोहरे अर्थों में जटिलता होगी किससे मुक्त मना और कठिन हो जाएगा और धीरे धीरे ये आदमी न केवल दूसरों को धोखा दे सकता है लंबे अरसों में ये खुद भी धोखे में आ सकता है और तब और मुश्किल हो जाएगी यानी अगर मैं आपको तो धोखा दे रहा हूँ मेरे भीतर क्रोध है मुझे पता है और आपको मैं क्षमा दिखला रहा हूँ तो ये धोखा आपको लेकिन निरंतर ऐसा करने से ये भी हो सकता है की मैं भी ये मान लू की मेरे भीतर क्रोध नहीं मैं तो क्षमा ही कर रहा हूँ तब जटिलता तेहरे तलों पर होगी और इस तरह एक के बाद एक तल अगर बढ़ते चले जाए तो आदमी खो जाएगा इस जंगल में उसका पता चलना मुश्किल हो जाएगा और लौटना कठिन होता चला जाए क्योंकि तो इतनी ही सीढ़िया लौटना पड़ेगी तो मैं मानता हूँ कि अभी में तो हमेशा खतरनाक है हम जैसे है वैसा ही हमें होना चाहिए और मजे की बात यह की वैसा होने में भी एक तरह की सरलता है और फिर जैसे हम है उसके प्रति हमें जागना चाहिए तो जैसे ही हम जागना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो जो दुख लाता है वो गिरता चला जाएगा और जो जो आनंद लाता है वो बढ़ता चला जाएगा एक ऐसी स्थिति आएगी की आनंद ही हमारी एकमात्र गति होगी दुख की तरफ जाना बंद हो जाए। मेरी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक कहता हूँ जिसने ये खोज कर ली की आनंद कहा और जिसका चित्त वहां बहने लगा और उस व्यक्ति को मैं आधार में कहता रहा हूँ जो दुख को आनंद समझ के दुख की तरह सी बाहर चला जा रहा है और ये समझ कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता है यानी मैं अगर कहूँ कि प्रेम में बड़ा आनंद है तो कुछ फर्क नहीं होने वाला है मैं अगर कहूँ की घृणा में बड़ा दुख है तो कोई फर्क नहीं होने वाला आप मान भी ले सकते हैं कि हाँ में बड़ा दुख है लेकिन इससे आपको कुछ पता नहीं चलने वाला आपको घृणा की स्थिति में जागना ही पड़ेगा कभी आप घृणा के पूरे दंग पूरी सफरिंग को देख पाएंगे जब क्रोध आपको पकड़े तब जागना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्रोध क्या कर रहा है मैं कैसी आग में जल रहा हूँ और जब उसका दुख आपके चित्त पर पूरी तरह प्रकट हो जायेगा तो दोबारा क्रोध की तरफ जाना चित्र के लिए असंभव होगा रुकना नहीं पड़ेगा कोशिश करके की अब मैं क्रोध न करूँ जो आदमी जाता है उसे ऐसा व्रत नहीं लेना पड़ता किसी मंदिर में जाके कि अब मैं क्रोध का त्याग करता हूँ अब मैं क्रोध नहीं करूंगी हालत उल्टी हो जाती उसे आप क्रोध करवाना चाहें तो मुश्किल मामला होगा अगर उसे क्रोध करना हो तो जैसे पहले वो क्षमा का अभिनय करता था ऐसा आप ज्यादा से ज्यादा क्रोध का अभी नहीं कर सकता और क्रोध का अभिनय कोई किस करना चाहेगा घृणा का अभिनय कोई किस करना चाहेगा शत्रुता का अभिनय कोई किस करना चाहेगा जागरण हमारे चित्त की सारी स्थितियों का और हमारी रिलेशनशिप में क्योंकि जिंदगी संबंधों में है वो जो सरलता को थोपने वाला आदमी था वो जंगल में भागता था क्योंकि अकेले में सरलता को थोपना आसान है क्योंकि तब उन्हें जटिलता का पता ही नहीं चलता इसके का हमको पता नहीं चलता जटिलता का पता संबंधों में चलता है जब तुम सड़क से जा रहे हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम हकल के चल रहे हो तो नहीं चल रहे हो जब तुम जंगल में जा रहे हो तब तुम्हें पता नहीं चलता क्योंकि जंगल में तुम हटल के चलते ही नहीं क्योंकि जंगल में कोई देखने वाला ही नहीं वो तो जहां देखने वाले लोग हैं वहाँ पता चलता है कि तुम्हारे भीतर चलने में अकड़ है कि नहीं तुम सरल चल रहे हो या चलने का भी तुम कोई अहंकार का भाव घोषित कर रहे हो चलने में भी तुम कोई रोक पाल रहे हो कि सिर्फ चल रहे हो ये तो पता चलेगा उस सड़क पर जहाँ लोग और उस सड़क पर और भी ज्यादा पता चलेगा जहाँ लोग तुम्हे जानते है और उस सड़क पर और भी ज्यादा पता चलेगा जहाँ लोग तुमसे संबंधित जितना लोगों के संबंध तुम्हारे निकट होते चले जाएंगे उतना तुम्हारा तुम्हें पता चलेगा मेरी दृष्टि में हर दूसरा आदमी हमारे लिए दर्पण मिरर है हर दूसरे आदमी में अपना चेहरा झाक दे सकता एक है एक आदमी कुरूप और वो सब दर्पणों का त्याग कर दे और मान ले कि मैं सुंदर होगा तो वो सुंदर नहीं हो जाएगा सिर्फ इतनी फर्क पता चलेगा कि तो उसे अब चूकी दर्पण नहीं है इसलिए उसे दिखाई नहीं पड़ता कि वो कुरुट कुरुट तो कुरूट ही रहेगा मैंने तो यहां तक सुना है कि एक स्त्री क्रूट थी लेकिन मानने को तैयार ना थी तो अगर कोई दर्पण उसके सामने ले आया तो वो दर्पण तोड़ देती थी और तोड़ने का कारण ये बताती थी दर्पण खराब है इस दर्पण में मुझे मेरी शकल जितनी सुंदर उतनी दिखाई नहीं पड़ती ये दर्पण जो है मुझे कुरुट कर देता है ये दर्पण ठीक नहीं बना है दर्पण तो वही ठीक होगा जो मेरी सुंदर शकल दिखलाता होगा मैं सुंदर हूं ये तो मानी हुई बात इसमें तो कोई सख्सता है ही नहीं दर्पण हम तोड़ भी सकते हैं तो भी हम जो है वही रहेंगे ये औरत तुम्हें औरतुल मालूम पड़ेगी लेकिन जो आदमी जीवन को छोड़ कर भाग रहा है वो भी इतना ही काबल है में वहां पहचान जरा कठिन है क्योंकि जिन दर्पणों को वो छोड़ कर भाग रहा है वो दर्पण बहुत सुख है लेकिन जैसा आदमी ने हमारे पास कोई संभावना नहीं देखे और मेरा यह भी मानना कि कोई किसी को प्रेम से है। अच्छा जी as I feel, word love has been very much confusing. As I feel personally है society has confused the term love with सोसाइटीचमेंट To me, word attachment is the outcomes or by product of human meat what do i expect from you what love actually is देख लेकिन प्रेम और आसक्ति न केवल भिन्न है बल्कि विरोधी जहाँ प्रेम है वहाँ आसक्ति होगी ही नहीं जहाँ प्रेम नहीं है वहीं आ सकती हो प्रेम क्या है ये ठीक से समझना है तो इन दोनों का फर्क भी समझना सबसे पहली बात तो ये जान लेना जरूरी है कि प्रेम एक रिलेशनशिप नहीं प्रेम एक संबंध नहीं प्रेम एक स्टेट ऑफ माइंड है मन की एक आवस्था साधारणता में ऐसा सोचते हैं कि मैं फला व्यक्ति को प्रेम करता हूँ ये बात ही गलत है ऐसा हो सकता है कि मैं प्रेमपूर्ण हूं और यदि मैं प्रेमपूर्ण हूं तो मैं प्रेमपूर्ण ही रहूंगा चाहे व्यक्ति कोई भी बदल जाए अगर मैं इस कमरे में अकेला भी रहूंगा तो भी प्रेमपूर्ण रहूंगा प्रेमपूर्ण होना मेरे स्टेट ऑफ माइंड की बात है लेकिन आमतौर से यही समझा जाता रहा है कि एक व्यक्ति किसी को प्रेम करते हैं किसी को नहीं करता है लेकिन जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रेम की नहीं है वो किसी को भी प्रेम नहीं करता है और जिसे वो प्रेम करता हुआ बताता है, वो जैसा आप कह रहे हैं कोई आवश्यकता जीवन की शरीर की व्यवस्था की कोई आवश्यकता की पूर्ति उस व्यक्ति से उसकी हो रही है वो पूर्ति किसी भी तल की हो सकती है सेक्स की हो सकती है धन की हो सकती है सुरक्षा की हो सकती है और जिस व्यक्ति के द्वारा उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है जो व्यक्ति उसके जीवन का साधन बन रहा है वो व्यक्ति उसको प्रेम करता हुआ और मैं प्रेम करता हूँ ऐसा दिखाता रहेगा लेकिन ये प्रेम उसी क्षण टूट जाएगा जिस क्षण उस व्यक्ति से आवश्यकता पूर्ति होनी बंद हो जाएगी ये प्रेम के नाम से एक प्रकार का शोषण है निश्चित ही जिन चीजों से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, उनसे हमारा एक तरह का अटैचमेंट एक तरह की आसक्ति हो जाएगी क्योंकि हम उनके बिना नहीं जी सकते हैं क्योंकि उनके बिना जीना कष्टपूर्ण अनकंफर्टेबल होगा तो जिनके बिना हम नहीं जी सकते हैं उनसे एक राग एक अटैचमेंट एक आसक्ति हो जाएगी वो आसक्ति भी उसी तरह है जैसे फर्नीचर के बिना कोई घर में ना रह सके और फर्नीचर से एक आसक्ति हो जाए रेडियो के बिना ना रह सके रेडियो तो से हो तो जाए पत्नी के बिना ना रह सके पत्नी से हो जाए मित्र के बिना ना रह सके मित्र से हो जाए लेकिन इस तरह की आसक्ति प्रेम नहीं है ये सिर्फ इस बात की खबर है कि कुछ चीजें हैं जिनके बिना रहना मुझे सुखद नहीं है जिनके होने से ही मैं शांति और सुख से रह सकता हूँ तो उन चीजों के प्रति मेरा एक राग एक लगाव उनको बचाने की इच्छा वो छूट न जाए इसका आग्रह वो हट न जाए इसका डर ये सब मेरे मन को घेरे रहेगा प्रेम बिल्कुल दूसरी बात है उल्टी ही आसक्ति में हम किसी को अपना साधन बनाते हैं और प्रेम में हम किसी के साधन बन जाते हैं आसक्ति में कोई मेरी जरूरत पूरी करता है प्रेम में हम किसी की जरूरतें पूरी करते हैं प्रेम इस भाषा में सोचता ही नहीं कि मुझे दो प्रेम इस भाषा में सोचता है कि मुझसे ले प्रेम दान है और आसक्ति मांग है आसक्ति मांगती है कि ये मुझे दो अगर नहीं दिया तो टूट जाएगी आसक्ति प्रेम देना चाहता है प्रेम मांगता ही नहीं आसक्ति में शर्त है कंडीशन तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें यह दूंगा वो एक सौदा है प्रेम सौदा नहीं है उसमें कोई शर्त नहीं है तो तुम मुझे दोगे या नहीं दोगे ये सवाल ही नहीं मैं तुम्हें देना चाहता हूं और देकर आनंदित होता हूं और बात समाप्त हो जाता है, प्रेम दान है इस अर्थ में, और ये प्रेम की जो अवस्था है किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकती ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक को प्रेम करूं और दूसरे को प्रेम न करूं। अगर मेरा चित्त प्रेमपूर्ण है तो मैं जो भी मेरे निकट आएगा उसे प्रेम करूंगा और चित्त अगर प्रेमपूर्ण नहीं है तो जो भी मेरे निकट आएगा मैं उसे प्रेम नहीं करूंगा चित्त जब प्रेमपूर्ण नहीं होता तब जो लोग मेरे निकट आते हैं जिनसे मेरा हित है और मेरी कोई जरूरत पूरी होती है उन्हें मैं प्रेम करने का ढोंग बताता हूं और जिनसे मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं होती उनके प्रति मैं रूखा खड़ा रह जाता हूँ या जिनसे मेरी किसी जरूरत को नुकसान पहुँचता है उनके प्रति मैं दुश्मन हो जाता हूँ लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रेम से भरता है यानी जब प्रेम का फूल खिलता है किसी के जीवन में तो ये सवाल नहीं रह जाता कि कौन मेरे पास आइए गौन बात हो गई इससे कोई अर्थ ही नहीं ये असंगत है इवेंट है की कौन आया जैसे एक फूल खिला और उसने सुगंध फैली फिर कौन रास्ते से गुजरा ये फूल नहीं पूछता जो भी राह से सुगुजरा फूल की सुगंध उसे मिलती है वो काम का है काम का नहीं है दुश्मन है मित्र है शत्रु है तथस्थ है कौन है ये सवाल ही असंगत है फूल की सुगंध मिलेगी ही राह से गुजरने वाले को क्योंकि फूल अब कोई शर्त नहीं बांध रहा है और फूल सुगंध देने में कुछ मांग भी नहीं रहा है फूल सुगंध दे रहा है क्यूँकी फूल खिल गया है और फूल को सुगंध देना स्वभाव है जैसे दिया जल गया है तो की रोशनी पड़ेगी कोई निकले पास से कोई ना निकले तो शून्य में पड़ेगी दिया किसी को रोशनी नहीं दे रहा है दिया रोशन हो गया है इसलिए अब जो भी पास से निकलता है उसको रोशनी कर है ऐसा ही मैं प्रेम को एक अवस्था मानता हूँ जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम का दिया जल या प्रेम का फूल खेलता है तो जो भी पास आता है उसमें उसका प्रेम मिलता है कोई ले सके ना ले सके ये दूसरी बात है कोई सुगंध लेने में समर्थ है बीमार है ये दूसरी बात है कोई अंधा है आख वाला है प्रकाश देखे न देखे ये दूसरी बात है लेकिन प्रेम से भरे हुए चित्त से प्रेम गिरता ही रहता है रोशनी की तरह सुगंध की तरह और जो भी पास आता है अगर वो लेने में समर्थ है तो उसे मिल ही जाता है अगर असमर्थ है तो ये उसकी अपनी बात है इससे प्रेम देने वाले का कोई संबंध नहीं और इसलिए प्रेम एक मुक्ति है क्योंकि वो किसी से बंधने का प्रश्न ही नहीं उठता जो पास आया उसे मिलता है जो चला गया वो चला जाता है जैसे दर्पण के सामने चल जाता है तस्वीर बनती है हट जाता है तस्वीर जाती है। तस्वीर जाती दर्पण फिर खाली हो गया फिर तस्वीर किसी की बनने के लिए तैयार हो गया प्रेम एक अवस्था है जिसमें सामने जाओगे प्रेम की सुगंध मिलेगी रोशनी हट जाओगे तो भी प्रेम बरसता रहेगा फिर किसी की प्रतीक्षा बनी रहेगी फिर कोई मांगता रहेगा कोई लेता रहेगा इसलिए प्रेम किसी को रोक नहीं लेना चाहता कि रुको क्योंकि तो मैंने तुम्हें प्रेम किया क्योंकि प्रेम तो किसी को भी प्रेम देता रहेगा आसक्ति रोकती है कि रुको ठहरो तुम तो कहीं चले मत जाना नहीं तो मैं किसी प्रेम करूंगा और आसक्ति कैसी है ऐसा ऐसा करना तो मैं प्रेम दे सकूंगा अन्यथा मेरा प्रेम बंद हो जाए आसक्ति प्रेम नहीं है सिर्फ प्रेम का धोखा है वो हिपोक्रेसी है वो सिर्फ प्रेम का पाखंड है और ये इसलिए हम आसक्ति को प्रेम मान लेते हैं कि प्रेम का फूल खिलना एक लंबी साधना की बात है वो जीवन की जरूरतों से आगे की बात है जहां जीवन की जरूरतों के सवाल नहीं जाए जहां व्यक्ति की चेतना इतने आनंद से भरती है कि आनंद को बांटे बिना कोई रास्ता नहीं रह जाता और आनंद का एक लक्षण ही कि आनंद बटना चाहता है किसी को साझी बनाना चाहता है वो ये नहीं पूछता तुम कौन हो तुम आए हो पास तो वो साछी बन जाता है तो मेरी दृष्टि में जो आदमी आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ है उस आदमी के जीवन में प्रेम नहीं होता जो आदमी अभी दुख में जी रहा है उसके जीवन में होती है घृणा क्योंकि दुख घृणा ही बांट सकता है लेकिन फिर जिन्हें हम जिन हमें काम लेना तो हम ग्रना करें, तो काम लेना मुश्किल हो जाए। इसलिए ग्रना का करती है वो किया कैसे जा सकता है और जो व्यक्ति आनंद में नहीं है वो किसी को क्या दे सकता है और प्रेम है दाम तो जब आनंद हो तभी प्रेम दिया जा सकता यानी मेरी दृष्टि में आनंद का दिया जले तो प्रेम का प्रकाश चारों तरफ फैलना शुरू होता है इसलिए प्रेम मेरे लिए वही अर्थ रखता है जो परमात्मा की साधना रखती है मेरे लिए प्रेम परमात्मा ही है और इसलिए साधारण का प्रेम मिला हुआ नहीं है जैसा हम मान लेते हैं कि हर आदमी जो पैदा हो गया वो प्रेम करने में सक्षम माँ बाप से पैदा हो जाना प्रेम करने की सामर्थ्य नहीं एक और अर्थ में जन्म लेना पड़ेगा एक और अर्थ में आनंद और सत्य और समाधि की दिशा में प्रवेश करना पड़ेगा और जब वहां प्रवेश होगा और चेतना बदलेगी रूपांतरित होगी जरूरत के ऊपर उठेगी और इतने आनंद से जाएगी, आनंद, भर जाएगी हो जाएगा आनंद भरपूर हो जाएगा कि ऊपर से ओवरफ्लो होने लगे तब प्रेम की घटना घटेगी उसके पहले जब कि हमारे पात्र खुद खाली है प्रेम की घटना नहीं घट सकती और इसीलिए आसक्ति वाला प्रेम करने का दिखावा करता है मूलतः प्रेम मांगता है प्रत्येक एक दूसरे से प्रेम मांग रहा है कि मुझे प्रेम दो और प्रेम कोई मांग नहीं सकता मिल सकता है और मांगा कि मिलना मुश्किल हो जाता है और ना ही कोई जिसके पास प्रेम नहीं हो किसी को प्रेम दे सकता जो हमारे पास है वही हम दे सकते हैं साधारणता हमारे पास दुख है हम दुख ही दे सकते हैं। और इसलिए बड़े मजे की बात है कि हम शत्रु को भी दुख देते हैं और मित्र को भी शत्रु के सामने हम सीधे खड़े हो जाते हैं जो हम हैं और मित्र के सामने हम चेहरा बदल लेते हैं एक वस्त्र पहन लेते हैं प्रेम का और खड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी वस्त्र के भीतर हम वही है जो है तो प्रेम की इन सारी बातचीत आ सकती है राग के इन सारे वस्त्रों के भीतर हमारी घृणा मौजूद होती है इसलिए जिससे हम एक दिन प्रेम से गले लगाते मालूम करते हैं दूसरे दिन उसका गला हमारे सिकंजे में कस जाता है और इसलिए हमारी सारी प्रेम की बातचीत गहरे में बंधन बन जाती है दूसरे को बांधती है रोकती है कारागृह में डालती है प्रेम कैसे किसी को बांधेगा और कार्यक्रम में डालेगा प्रेम तो मुक्त करेगा स्वतंत्र करेगा दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति बनने देगा और आसक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु बना लेती और इतना पजिस्ट करती है कि वो ये नहीं मानती कि दूसरे व्यक्ति के पास कोई आत्मा तो मैं हां कहू तो हा मैं ना कहूं तो ना दिन कहूं तो दिन रात कहू तो रात आसक्ति कहती है मैं हूं तुम नहीं हो तुम मिर्चाओ तो आसक्ति व्यक्ति को वस्तु बना लेती पत्नियों ने पत्नियों को वस्तु में बना रखा है पत्नियों ने पत्नियों को सब प्रेमियों ने सब प्रेमियों को वस्तु बना रखा है और जहाँ वस्तु थोड़ा हलचल दिखाती है और स्वतंत्रता दिखाती है वही आसक्ति दुश्मनी और कष्ट में पड़ जाती है प्रेम है चित्त की अवस्था संबंध नहीं आसक्ति है एक संबंध और जहाँ संबंध है वहाँ जरूरत है क्योंकि जरूरत के लिए ही हम संबंधित होते हैं प्रेम भी संबंधित होगा लेकिन वो संबंध नहीं वहाँ जैसा मैंने कहा कि दिए की रोशनी गिर रही आप निकलेंगे तो आप पर रोशनी पड़ेगी संबंधित होगी लेकिन दिए के मन में संबंध की कोई आकांक्षा नहीं आप चले गए बात विदा हो गई संबंध का कोई आग्रह भी नहीं इतना ही सरल है प्रेम प्रेम से ज्यादा सरल इनोसेंट निर्दोष कुछ भी नहीं और आसक्ति से ज्यादा कठिन जटिल और चालाक कुछ भी नहीं लेकिन हमने आसक्ति को ही प्रेम समझा हुआ और इसलिए सारी भूल निरंतर भूल होती चली जाती है आसक्ति सारे जीवन को जहर की तरह घेर लेती खुद के भी जिससे हम बनते हैं उसके भी और धीरे धीरे आदमी आसक्ति के तल पर जीने वाला आदमी स्वयं को जान ही नहीं पाता संबंधों में ही जीता है संबंध को ही जानता है वो मैं कौन हूं जो संबंधित हो रहा है उसका उसे कोई पता नहीं होता इसलिए प्रेम की यात्रा पर जो भी निकलना चाहे वो प्रेम की यात्रा प्रेमी की या प्रेमिका की तलाश से नहीं पूरी होने वाली प्रेम की यात्रा पर जो निकलना चाहे उसे पहले तो स्वयं की खोज करनी पड़ती मैं कौन हूं और मुझे जिस दिन पूरा पता चल जाए कि मैं कौन हूँ उस दिन में संबंधों का आकांक्ष नहीं रह जाता क्योंकि मैं अपने में पूरा हो जाता उस दिन कोई कमी नहीं रह जाती और उस तल पर मेरी कोई दूसरे से पूरी होने वाली जरूरत नहीं रह जाती उस तल पर में आपका काम सेल्फ फुलफिल अपने भीतर पूरा हो जाता उस पूर्णता से ही आनंद उपलब्ध होता है अपूर्णता दुख है और अपूर्णता में हमें दूसरे से बनना पड़ता है क्योंकि दूसरा हमें शायद पूरा कर सके इसी आशा में हम बनते हैं लेकिन कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता क्यूँकी गहरे में हम पूरे है ही इसका हमें एक दफा पता चल जाए की मैं पूर्ण हूँ तो आनंद के झरने में शुरू हो जाते फिर मैं प्रेम दे सकता हूँ फिर मैं प्रेम कर सकता हूँ बिना बंधे, बिना बांधे फिर बिना किसी को गुलाम बनाए बिना किसी को कारागृह में डाले बिना किसी को क्षण भर रोके मेरा प्रेम बेसक अनकंडीशनल गिविंग दान हो सकता है और उस स्थल पर तो प्रेम इसलिए प्रेम मेरे लिए परमात्मा का ही स्वरूप है और उसका हमें कोई भी पता नहीं चलता क्योंकि हम आसक्ति को ही प्रेम समझ लेते हैं आसक्ति प्रेम का धोखा है झूठा सिक्का है जिससे शक होता है प्रेम होने का और जिसने इस झूठे सिक्के को सच्चा समझ लिया वो तो कभी प्रेम की तलाश में यात्रा पर भी नहीं जाता है प्रेम की खोज उतनी ही गहरी है जितनी प्रभु की और प्रेम की साधना उतनी ही गहरी है जितनी परमात्मा की क्यूँकी प्रेम को कोई पा नहीं सकता जब तक स्वयं को न पा प्रेम इस अर्थ में आनंद का अनुसंधि है आनंद जहां घटित होगा प्रेम उसकी परिधि प्रेम उससे चारों तरफ बटना शुरू हो जाए बट वेल आचार्य जी वी लिव इन विद सोसाइटी वी है बट बट फुल वो सजेस्ट दंडीशन ऑफ लव स्टेट ऑफ लव निश्चित ही समाज में हमें जीना है तो संबंधों में हमें जीना होगा लेकिन संबंध हमारी किसी मानसिक कमी को किसी आध्यात्मिक अभाव को पूरा न करने वाले हैं हम तो अपने भीतर पूरे हो फिर संबंध हो हम तो अपने भीतर पूर्ण हैं और फिर संबंध हो तो ये संबंध कभी भी हमारी आध्यात्मिक गुलामी अपने लिए दूसरे के लिए निर्धारित नहीं करेंगे ये एक स्वतंत्रता में खेले हुए होंगे दो पास पास हैं वो भी सुगंधित है दोनों को एक दूसरे की सुगंध मिलती लेकिन कोई किसी पर निर्भर नहीं है कोई किसी से बना नहीं और किसी की कोई मांग नहीं आकाश में इतने तारे रात को प्रकाशित होते सब तारे प्रकाश देते, सबका प्रकाश एक दूसरे से मिलता और होता है लेकिन कोई तारा किसी के प्रकाश से बढ़ा हुआ नहीं सबका अपना प्रकाश है उनके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं पड़ती इस संबंधित हो जाने से, एक कमरे में प्रकाश दिए जलते तो उनकी रोशनी मिल जाती है सचियों एक हो जाती रोशनी में कोई फर्क नहीं रह जाता लेकिन कोई दिया किसी दूसरे दिए पर निर्भर नहीं दिए स्वयं है मेरा कहना यह है कि प्रेम में हमारा होना हो फिर हम संबंधित होंगे लेकिन ये संबंध बिल्कुल ही दूसरे डायमेंशन दूसरे आयाम में होगा जहां दूसरे पर हम निर्भर नहीं और ना दूसरे को हम अपने पर निर्भर करते जहाँ एक एक स्वतंत्र और मुक्त है फिर भी हम मिलते इस मिलन का आनंद ही और है क्योंकि इस मिलन में बांधने का बंधने का बंधन का बेड़ियों का जंजीरों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं कहीं कोई जन, जनकार नहीं यहाँ एक दूसरे को हम मिलके भी मुक्त ही रखते यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं फिर भी स्वयं होते है वो जो हमारा ऑथेंटिक बीइंग है वो कहीं खोता नहीं न हम किसी से अपने को एक मानते हैं ना किसी को अपने को अपने साथ एक करने का आग्रह रखते तब हम तादात्मा आइडेंटिटी पर जोर नहीं देते प्रत्येक प्रत्येक होता है सब अपने लोग जीते हैं फिर हम संबंधित होते हैं तब ये संबंध बिल्कुल भी बेसब है तब ये सिर्फ दान का संबंध है और इसमें एक अनुग्रह ब्रेटिट्यूड है हम पास आते हैं एक दूसरे का आनंद एक दूसरे पर पड़ेगा मिलेंगे लेकिन विदा हो जाएंगे कल अपने अपने रास्ते पीछे कोई भी दंश कोई गाँव नहीं छू जाएगा तो मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ निश्चित ही सवाल उठता है जो समाज में तो हमें संबंधित होना है समाज का अर्थ ही संबंधित होना है समाज है अर्थात संबंध है लेकिन अभी संबंध ऐसे लोगों के बीच है जो स्वयं है नहीं जो भीतर से एब्सेंट है अनुपस्थित है तो अभी सारे संबंधित चेहरों के भीतर तो कोई संबंधित नहीं होता क्योंकि भीतर हम है ही नहीं, नहीं जो संबंधित हो सके इसलिए संबंध सब झूठे हैं। और संबंध सब जरूरतों से ज्यादा नहीं है क्योंकि जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है संबंधित होते हैं जरूरत टूटी असंबंधित हो जाते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी से संबंधित हो रहे हैं तो हम उससे संबंधित नहीं हो रहे हमारी जरूरत को पूरा करने वाले एक साधन से संबंधित हो रहे हैं कोई बीच में एक और ही कारण है संबंध का इसलिए हमारे सारे संबंध ठीक तो व्यापारिक, कमर्शियल, मित्रता भी, प्रेम भी उसमें भी व्यापार खड़ा है उसमें भी हम उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं मूल्य उतना ही है जितना वो मेरे लिए साधन बन जाए मीन्स बन जाए मेरे किसी काम में उपयोगी हो जाए मेरी जिंदगी की दौड़ में हाथ बैठा ले बस उतना ही मेरा संबंध और वो भी मेरे पास इसीलिए आया कि मैं उसके लिए संबंध देकर एक साधन बन जाऊं हम एक दूसरे को साधन बना रहे और मनुष्य के जीवन में इससे बड़े दुख की कोई भी बात नहीं की कि किसी मनुष्य को साधन की तरह मीन्स की तरह व्यवहार करना पड़े क्योंकि जिसे हम साधन बनाते हैं वो वस्तु हो गया एक व्यक्ति साध्य है एंड है मीन्स नहीं है और और तब हमें ये ध्यान में लेना है कि मैं किसी व्यक्ति को साधन न बनाऊं पर यह तभी संभव होगा जब मेरे भीतर प्रेम का उदय हो तब एक एक व्यक्ति अपना अपना साधन होगा मैं उसके लिए सहायक बन सकता हूँ वो मेरे लिए सहायक बन सकता है लेकिन साधन बनाने की आकांक्षा कहीं भी नहीं ये सहज घटना है कि हम साथ खड़े होंगे और सहयोगी हो जाएंगे अभी हम सहयोगी हो ही नहीं सकते अभी हम मालिक और गुलाम ही हो सकते सहयोग की संभावना तभी है जब दो व्यक्तियों का जन्म हो तो अभी जो समाज है उसमें प्रेम करने वाले व्यक्ति को भी बड़े कष्ट झेलने पड़ेगा क्योंकि वो तो सभी को साधन मानेगा और सभी उसको साधन मानेंगे उसे बड़े कष्टों से गुजरना पड़ेगा उस आदमी को बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग झेलनी पड़ेगी उस आदमी को कोई भी नहीं समझ सकेगा क्योंकि वो आदमी जिस भाषा में हम सोचते हैं और जीते हैं, उस भाषा का आदमी नहीं है इसलिए इस जगत में अब तक प्रेम करने वाले व्यक्ति को बहुत कष्ट झेलने पड़े हैं लेकिन प्रेम का आनंद जितना ज्यादा है कि इन कष्टों का कोई मूल्य नहीं है कोई झेल लेता है प्रेम का आनंद इतना उसके पास आनंद की धारा इतनी बड़ी है कि ये सारे कष्ट कहाँ खो जाते है उसे पता नहीं चलता लेकिन अगर हम बाहर की तरफ से देखे तो प्रेम करने वाले व्यक्ति को मुसीबत में पड़ जाना स्वाभाविक है क्योंकि वो प्रत्येक को साध्य मानते चलेगा जबकि जो भी उसके निकट आएंगे उसको साधन मानेंगे वो लोगों को प्रेम देगा क्योंकि प्रेम उसको भीतर है वो संबंधित हुए बिना प्रेम देगा अच्छा है जी एजुकेशन विच कैन एस्टिमुलेट दाइंड ऑफ दीपुल दे कैन गिव लव और कैन लिव इन स्टेट ऑफ लव व्यक्ति को जिस ढंग से हमने अब तक शिक्षित और संस्कृत किया है जिस तरह की सभ्यता सिखाई है वो सारी की सारी सभ्यता सारी संस्कृति सारी शिक्षा उसे सिर्फ चालान बनाती उसे कनिंग बनाती के इस अर्थों में कि वो शिक्षित आदमी दूसरे लोगों को कैसे साधन बना सके और वही आदमी शिक्षित है जो अधिकतम लोगों को साधन बना ले और वो आदमी अशिक्षित है गमार है बेपढ़ा लिखा है जो बेचारा किसी को साधन ना बना पाए तो इस दुनिया में जो आदमी जितना अधिक लोगों को साधन बना लेता उतना बड़ा आदमी हो जाता है सफल उतना बड़ा राजनीतिक उतना बड़ा पदों पर क्यूँकी वो अधिक लोगों को अपना साधन बना लेता है और उनके ऊपर उनकी छाती पर उनके सिर पर सवार हो जाता है अब तक की सारी शिक्षा चालाकी की शिक्षा है और अब तक की सारी शिक्षा महत्वाकांक्षा की एंबिशन की शिक्षा है अब यह ध्यान रहे कि महत्वाकांक्षा से भरा हुआ आदमी कभी भी प्रेम पूर्ण नहीं क्योंकि जो आदमी एम्बिस है महत्वाकांक्षी है वो दूसरे को साधन बना के अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहे प्रेम करने वाला महत्वाकांक्षी हो ही नहीं सकता क्योंकि इस जगत में वो किसी को भी साधन नहीं बना सकता हमारा तो मजा इतना गहरा है कि हमारा धर्म हमारी संस्कृति आदमियों को तो दूर परमात्मा तक को साधन बनाती है एक आदमी मंदिर में खड़ा भगवान ऐसी कह रहा है की मेरे लड़के को नौकरी दिला दे तो मैं एक नारियल चढ़ाऊंगा वो भगवान को भी अपनी चाकरी में नौकरी में लगा रहा है और साथ में प्रलोभन और शर्त भी बांध रहा है कि तब वो एक नारियल चढ़ाएगा जब उसके लड़के को नौकरी मिल जाएगी ये जो हमारी इस भांति से सारा धर्म सारी शिक्षा हमें अब सिखा ही यही रही है कि तुम प्रेम मत करो क्योंकि प्रेम करने से असफल हो सकते हो सफल होना है तो सावधान रहना और सफल होना है तो उसी सीमा तक प्रेम का व्यवहार और अभिनय करना जिस सीमा तक तुम तो एक आदमी का शोषण कर सको तो तथाकथित शिक्षा ने अब तक मनुष्य को तो प्रेमपूर्ण होने से रोका है इस बात की बहुत संभावना है कि अशिक्षित आदिवासी प्राचीन खो गई जंगलों की समाज शायद हमसे ज्यादा प्रेम प्रेम किंतु जितनी शिक्षा जितनी सभ्यता जितनी संस्कृति बढ़ी है उतनी मनुष्य चाला की महत्वाकांक्षा सफल होने की वासना तीव्र हुई इस सब तीव्रता ने प्रेम की संभावनाओं को छीन किया तो निश्चित ही इससे उल्टे तरह की शिक्षा हो सकती होनी चाहिए उस शिक्षा में हम व्यक्ति को महत्वाकांक्षा नहीं सिखाएंगे क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति प्रेम कर ही नहीं सकता महत्वाकांक्षी घृणा ही करता है और महत्वाकांक्षी अपने को केंद्र मानता है और प्रत्येक को साधन मानता है और कोई व्यक्ति को भी वो इतना मूल्य नहीं देता की उसे साधन मानने अगर तुम उसके सीढ़ी बन सकते हो तो ठीक है वो लाभ मार देगा और सीढ़ी पर चढ़ जाने के बाद भी लात मार देगा कि तो इस सीढ़ी से कोई और न चढ़ जाए तो महत्वाकांक्षा गहरे में हिंसा है असल में एंबिशन ही वायलेंस है और जो आदमी महत्वाकांक्षी है वो कभी अहिंसक नहीं हो सकता है और प्रेम तो अहिंसा है प्रेम तो टोटल तो नॉन वायलेंट माइंड की बात है जहां मन पूर्ण रूप से अहिंसक हो गया जहां वो किसी को दुख नहीं देना चाहता तो हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्थित जरूर कर सकते हैं जहाँ महत्वाकांक्षा न सिखाई जाती हो जहाँ बजाय महत्वाकांक्षा के हम व्यक्ति को व्यक्तित्व देना सिखाते हो उसे उन साधनाओं में से गुजारते हो जहाँ उसके भीतर आनंद के झरने प्रकट होने लगे ध्यान से योग से हम उसे उन प्रक्रियाओं में ले जाते हैं जहाँ से वो अपने भीतर आनंद के स्रोत खोज ले और हम धीरे धीरे धीरे धीरे उसे इतने तो नॉन-एम्बिशस माइंड को को उसके भीतर करते हो, कि वो दूसरे साधन बनाने का ख्याल भी और जब वो अपने भीतर आनंद की जरासी भी किरण पाले तो फिर उसके जीवन में प्रेम शुरू हो, फिर वो प्रेम करेगा फिर वो प्रेम देगा वो प्रेम देग, बेसर होगा और ऐसे व्यक्ति पैदा न हो सके तो दुनिया से युद्ध नहीं मिटेंगे घृणा नहीं मिटेगी हिंसा नहीं मिटेगी ये जो अब तक के मनुष्य के युद्धों का घृणा का हिंसा का इतिहास है वो इस बात का सबूत कि हमारी शिक्षा मनुष्य को युद्ध घृणा और हिंसा सिखा रही है, वो तो से प्रेम नहीं सिखा इस आचार्य जी एम्बिशियस माइंड माइंड ऑफ फ़ियर एंड बिल्कुल ही काम है और भी उसके, है।, भी उसके है तो जिस शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं वो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से हीनता का भाव मिटाने की कोशिश करेगी अभी वो प्रत्येक व्यक्ति को हीनता का भाव दबाने और सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को पकड़ने की शिक्षा है वो प्रत्येक व्यक्ति को सिखाती है कि तुम हीनता का भाव भूल जाओ और तुम भी कुछ हो तो पद पर पहुंचो धन इकट्ठा करो तुम सिद्ध कर दो कि तुम कुछ हो तो एक उल्टी स्थिति बनती है इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भीतर बना रहता है और सुपेरियरिटी की बहुत शुरू हो जाती श्रेष्ठता ऊपर से दौड़ने लगता है आदमी और भीतरहीन रहता है वास्तविक शिक्षा जिसे प्रेम की शिक्षा करे वो व्यक्ति के भीतर श्रेष्ठता का भाव पैदा नहीं करेगी सिर्फ हीनता का भाव कैसे विसर्जित हो अभी तो हम हीनता का भाव पैदा करवाते है क्यूँकी अगर हम पैदा ना करवाएं तो श्रेष्ठता की दौड़ शुरू नहीं होती और श्रेष्ठता की दौड़ ना शुरू हो तो महत्वाकांक्षी आदमी बनेगा कैसा तो अभी तो हम कहते हैं की आनाम का लड़का बानाम से कमजोर है बुद्धिहीन आनाम के लड़के को हम कहते हैं कि तू बास तू कितना पीछे तू बा के सामने कुछ भी नहीं बातने सर्टिफिकेट ला रहा है कितने गोल्ड मेडल ला रहा है तू तो तू तो कुछ भी नहीं तो हम कंपैरिजन से तुलना करके प्रत्येक बच्चे में हीनता का भाव पैदा करवाते हैं और डर पैदा करवाते है की अगर तू हिन रह गया पीछे रह गया तो तू ना कुछ तू नो हो जाए तू कभी भी कुछ नहीं हो पाया तो हम एक फीवर एक ज्वर पैदा करते हैं बुखार जिसमें कि वो दौड़े दर से गबड़ा जाए और महत्वकांक्षी बने जिस शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपैरिजन नहीं सिखाएगी। वो शिक्षा ये नहीं कहेगी कि तुम आ से पीछे हो वो शिक्षा ये कहेगी कि तुम तुम हो और तुम्हारे जैसा आदमी कोई भी ना कभी हुआ है ना हो वो ये बात सिखाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति एक बेजोर यूनिक व्यक्ति इसकी तुलना ही असंभव है। ये जैसा है बस ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं न कभी हो सकता है इसलिए इसकी तुलना करना कि तुम किससे पीछे हो किससे आगे हो बेमानी तुलना तो तब हो सकती है जब एक जैसे लोग हो प्रेम की अवस्था पैदा हो सके इसके लिए हीनता को दबाना नहीं है न हीनता को पैदा करना न श्रेष्ठता की ज्वरग्रस्त दौड़ पैदा करनी है को पहुंच डालना हीनता अज्ञान से पैदा हो गई है न समझी से पैदा हो गई है हीन कोई है ही नहीं ना कोई महान है ना कोई हीन क्योंकि दो जैसे एक जैसे व्यक्ति ही नहीं एक एक व्यक्ति अकेला है इसलिए तुलना का कम्पेरिजन का उपाय नहीं होगा अब तक की सारी शिक्षा पर तुलना पर तो खड़ी है तुलना ही पैदा करेगी श्रेष्ठता पैदा करेगी तुलना डर पैदा करेगी आगे दौड़ने पीछे दौड़ने का भाव पैदा करेगी तुलना से बचना होगा तुलना से मुक्त होना पड़ेगा तो जिस शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ तुलना के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती तुलना नहीं होगी हम एक एक व्यक्ति को इस भाव दिशा में ऐसे वातावरण में ऐसे शिक्षकों ऐसे मित्रों ऐसे स्कूल में पालने की कोशिश करेंगे जहाँ भूल के भी कभी, कभी कोई तुलना न करता हो जहाँ एक एक व्यक्ति जैसा है वैसा स्वीकृत है और वो जैसा है उसको हम कैसे विकासमान करें उसके लिए भूमि वातावरण तैयार किया जा है जहाँ शिक्षक सहयोगी है हम जो है वही बनाने में जहा शिक्षक इसके लिए शेषागत नहीं है कि हम जो नहीं है कोई और जैसे बने जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जो वो हो सकता है जो उसकी पोटेंशियलिटी है जो उसके भीतर छिपा है उसको प्रकट करने के लिए सहयोग दिया जा रहा और कोई तुलना का भाव पैदा नहीं दिया जा रहा तब हीनता मिटेगी और तब श्रेष्ठता की दौड़ और तब महत्वाकांक्षा नहीं होगी और ऐसे चित्त में जिसमे हीनता नहीं है श्रेष्ठा नहीं तुलना नहीं प्रेम का उद्भव हो सकता है